देखो बहुश्रुतिषु दर्शना का उपासन में प्रमाण है। हे बहुश्रुतिषु दर्शनाद विवृणसी अर्थ का विवरण व्याख्यान करते हैं। उतरस्तापनी शायद प्रश्न का मूक्याद्र निर्गुणो पास्ति उत्तर स्म स्थापनीय शब्य प्रश्न प्रश्ने काठके मांडु क्याद सर्वत्र निर्गुण पार्टी रीता निर्गुण पाती कही उपनिषद में कहा गया और उपनिषद प्रश्नो परिचदाया कठो परिषद मांडू के आदि में सर्वत्र निगुणोपासनापन उपनिषितावत देवा हवे प्रजापति मृवन अनुरणिया इम आत्मान ओंकार नो ब्याच प्रजापति के पास देवता देवता ने कहा जो को अणुरणियातरे नो व्याचक्षोपासनागुणपासन अभियान निर्गुणोपासन का निशिहतापने सव्य प्रश्न प्रश्नोपनना पंच प्रश्न य पुनरेतमा अनेकअरे परम पुष्प तीन मात्र अक्षर से पर ब्रह्म का ध्यान करें करे उपासना तो कहा गया और के, में में सर्वे कायत पदमाती कहा सर्वे वेदायत पद मह करके जिस पद को प्रतिपादन करते इसे आरम्भ करके ए तद देवाक्षरम ब्रह्मर देवा परम अक्षर ब्रह्म कहा जो जिस उपासना करे ए तद आलम्बन ज्ञात यो आलम्बन सिस्टम इत्यादि द्वारा प्रणवोपासन कहा गया ब्रह्म प्रणवोपना दिस्ट... से करे से, से करे अथवा से से दोनों मैकोपन सी ओम इतक्षर सरभम तस्व्याख्यानम ये कुश ओम अक्षर इत्यादि द्वारा अवस्थाया तूर्योपासनमें अभी दीय अवस्थित तुरी ब्रह्मों के निर्गुणों की उपासना कही गई है आदि सब देना मुंडका दे गिर तो बहुत सब उपनिषद में निर्गुण उपासना कही गई है इसमें प्रमाण नहीं ऐसा नहीं कहना महान भावो नो नगुणोपाससनम कथम अन्य कैसे अठानक उत्तर दिए अनुष्ठानकारोस पंचीक ईरी ज्ञान साधन में चेन नैति के वारित्रेना अनुष्ठान प्रकारो अठान प्रकार पंचीक अभी क्या हाँ निर्गुणोपास्या अस्या निर्गुणोपास्या अठान प्रकार पंचीकरणे ईरीता हैग्रंथ में निर्गुण उपासना से मुख्य होगा होगा निर्गुणोपासन से ज्ञान होगा ज्ञान होकर मुख्य होगा ज्ञान क्यों ना मुख्य हो जाएगा तो ये तो निर्गुणोपासन ज्ञान का साधन हो गया तो साधन नहीं ज्ञान साधन तो चेत ये तत्काल से निर्गुण उपासन ज्ञान से साधन यदि चेत सिद्धांत कहते हैं नेत के नात्र वारी कितने करके हम भी कहते ज्ञान का साधन है हम कहते कि ज्ञान का साधन नहीं ज्ञान का साधन है तो निर्गुण उपासन करेंगे तो ज्ञान हो जाएगा ज्ञान से मुख्य होगा तो ज्ञान के द्वारा मुख्य साधन है न उपासन ज्ञान साधन न मुक्ति साधन ऐसे शंका करती तो निर्गुण उपासन है ज्ञान का साधन है मुक्ति का तो साधन नहीं तो सिद्धांतिक ब्रह्म तत्व उपास भी मुच्चित बदता हम अस्मक अनुकूलम हम भी ब्रह्म तत्व उपासना से मुक्त होता है ज्ञान होकर तो ज्ञान का साधन होने पर उपासना से जब ज्ञान होगा तो मुक्ति मिलेगी।, मिलेगी तो मुक्त हो जाएगा आत्मा का नेत्र के न अभी शंका करते जहाँ देखते सो सगुणोपासन ही करते हैं निर्गुणोपासन तो कोई करता है नही नगुणोपासनमें सर्वेरनुष्ठीते न निर्गुणोपासन निर्गुणोपासन तो कोई नहीं करते इत्य तरह प्रमाण सिद्धलाप न युत आह श्रुति प्रमाण बता दिया श्रुति प्रमाण यदि हे प्रमाण सिद्धता अपलाप नहीं करना प्रमाण तो हे तो शास्त्र संमत हे कोई नहीं करते है इसरे उपासना की गलती है नहीं. कोई नहीं करते तो अनुष्ठान अप्रमाण हो जाएगा ना अनुतिषंती कोप्येत द्वित चयन हि प्रदुष्यति, से प्रदुष्यति, प्रदुष्य कोई न अनुतिषत चेत ये मंत्र निर्गुणोपासना कोई तो अनुसार नहीं करता है मां अनुतिष्ठतु अनुसार नहीं करे कोई नहीं करे तो क्या हो जाएगा पुरुष से अपराध ने किम कोई पुरुष यदि उपासना नहीं करेगा तो निर्गुणोपासना दूषित हो जाएगा तो निर्गुण उपासना प्रमाण सिद्ध है प्रमाण सिद्ध होने के कारण उसका कोई अनुष्ठान नहीं करेंगे तो निर्गुणोपास्यज्य है अपरिचार्य प्रमाण सिद्ध अनुष्ठान अभावे प्रमाण अपरित्या है, अनुष्ठान कोई नहीं करे तो इसका परिचयाग नहीं किया जाता है तो दृष्टान्त देते हैं। इतो मंत्रिण मुड़ा जपंतु बूढ़ा कृषि ये तो अतिशय मत्वा ये निर्गुण उपासना से अतिशय मान करके कोई मंत्र जप करते किसी वर्षा आदि कारण मंत्र इसको जप करो वो अपन अभिनय में हो जाएंगे जिसको चाहेंगे अपने बस कर देंगे और जो कहेंगे वो मानना पड़ेगा तो मंत्र जप करेंगे हो गई ऐसा कहेंगे तो उसको मानना पड़ेगा अपना अधिन हो जाएगा बस करे किस को बस में कर देगा धनी लोगों कहेंगे तुम तो इतने लाख रुपया रखो तो डर के, के रख तुरंत रख देगा फिर भले ही बाद में पश्चात करेगा पहले जहाँ जी रख दे रुपया कितने रखा है नहीं जो तो बोलता है वहां तो देखो तुझे ऐसे तो बोलते आलमीरा रुपया देखो अमुको कोमरा में ये रखा के उसमें उनका सेल्फ में इतने करोड़ रुपया रखा है ऐसे से बोल दें तो सब फिर जाकर देखें सचमुच है फिर डर जाते हैं कोई विशेष ला कर रख देते हैं लेकर भाग जाते हैं <laughs> तो ऐसे कोई वस्तु कोई अतीतित्व को जान लेते हैं कोई सोचते हैं कुछ सोचता है जान लेने इतने बता देंगे कोई व्यक्ति आया और जो तीन चार भाई बड़े समझदार है उनको जाकर कहा मैं अम के स्थान कुछ कर्म करूंगा तुम्हारे ऐसे होने वाला है ऐसा अनिष्ट होने वाला है वो मर जाएगा वो टूट जाएगा ये हो जाएगा इतने लाख रुपया रखो ऐसे पूजा करना पड़ेगा तो दोनों भाई लोग दो जाकर उधर बात करते हैं बाथरूम में जाकर देखो ये कुछ ठग वाला लगता है इसकी फांस में नहीं फलना तो में उनको कैसे थोड़ा करके विदा कर दो फिर जब आए डांटा क्या कहा जाकर वहाँ धोने <laughs> क्या कहा ठग मैंने जो जो बोला इसे बोल दिया ऐसे बोल के नहीं ठग आया अच्छा मैं जा रहा हूँ तो संभालो मैं बता दिया सच बुझ में हमको आया बताया ऐसे करने पर फिर अपने बीबा का नष्ट हो गया फिर कह दो जितने कह रुपया पांच लाख छह कुछ रुपया कहा कोई हवन आज कुछ पूजा करना पड़ेगा तो यहाँ करने पर होगा कहा नहीं रुपया हम लेंगे ठीक है दे दिया जो आप पूजा करा देना करो छह लाख के मिनट रुपया दे दिया वो जाने के बाद फिर जिम आके उनका काम कर जा अरे क्या हुआ रुपया दे दिया और को ख्याति प्राप्त करने के लिए धन प्राप्त करने के लिए वो तो ठग उतरे इतने मन की बात कुछ विचार करते जान लेते हैं और कुछ जान देगा तो किसका पुत्र किसका क्या है किसका पिता माता का कोई रोग है वो बता देंगे ऐसा वाला ऐसा करो नही तो सात दिन में ऐसा जाएगा तीन दिन में जाएगा तुम्हारा एक लड़का है उसका पेट में ऐसा तीन दिन के अंदर ऐसे जाए वो डर जाते हैं चलो कुछ पहले लोग इन ठीक हो जाए तो वर्षा करने के लिए मंत्र जप करते हैं विभिन्न प्रकार मूढ़ा जपन ये विवेकी उनको कहा जाएगा जप पर बड़े परिश्रम करेंगे ऐसे कुछ रुपया करेंगे कुछ करेंगे उससे कुछ किसको क्या ठगना है ऋणी बनेंगे मुक्ति मिल जाएगी नहीं आ, ये मंत्रान वत्स्याधिकारी मूढ़ा जपं तु ते अति मूढ़ा कृषि था उससे अतिमूढ़ कृषि जो मंत्र मत्स्या अधिकारी कहा जो बीच में कहा ठगने वाला है वो ठगने वाला तो और अलग है मंत्र सिद्ध करने के लिए ठगते हैं और वसा करने के लिए जो है वो कुछ ऐसे मंत्र मंत्रालय जब करते हैं करने सोचा है करना पिछा साधन करते हैं माने कोई बात सोचता है भूल देंगे अतित्व तो घटना बता देंगे ऐसे ऐसे कुछ करते हैं तो कुछ लाभ तो नहीं लेकिन लोग उसको मान लेते कुछ थोड़े चमत्कार दिखा दिया अभी हम बोलते कोई नहीं मानते तो <laughs> से इतने भस्म निकाल दो तो बड़ा खुश हो जाएंगे यहाँ जा। भस्म निकाल दे तुझे हाथ खाली था इतने भस्म निकाल दिए उससे मिलेगा क्या राख तो पड़ा हुआ बहुत ही इतने एक मुट्ठी राखी गिर जाएगी ऐसे कर दो एक मुठ्ठी गिर राख सब तो लोग खुश हो जाए नहीं बड़ा जाकर प्रचार करेंगे बड़े चमत्कार है राह गिरी है और बड़ी बड़ी राह <coughs> किसी में उपास महत्व बुद्धि नहीं रखनी चाहिए कोई चमत्कार दिखाता है मन की बात कुछ बता देता है ख्याति कोई प्राप्त करता है धनका इकट्ठी हो गई ऐसे महत्व बुद्धि नहीं करनी महत्व बुद्धि करने पर कुछ अपने फंसना पड़ेगा अरे मेरा अभिप्राय यथा शगुनोपासन कालांतरभावी फल शगुणपासना करें तो कालांतरभावी फल और मंत्र करें तो यहाँ फल मिल जाता है अ का फल प्रदत्तम अतिशयम बुद्धवा मूढ़ा मंत्र जपादि में प्रभु होते हैं शगुणोपासन की अपेक्षा ऐसा होने पर भी विवेक लोग को सगुनोपासना करते हैं छोड़ते न परिचय देते यथा नियम अनुष्ठान अपेक्षित भी अच्छा मंत्र जप करने के लिए कुछ नियम से अनुसार करना पड़ेगा ना नहीं जी। और कृषि आदि करने के लिए स्नान करना जरूरत है स्नान नहीं करो खा कर जाओ कृषि करो तो भी आप नियम कोई आपत्ति नहीं कृषि आदि नियम नहीं मानकर के मूढ़ तराणाम तर प्रभु होते गुण उपासना की अपेक्षा सगुण उपासना सरल है और सगुण उपासना से भी जो बसक करने वाले मंत्रों, वो समाते ही, करके मंत्र वो अतिशय सम के मंत्र जप करते हैं तो भी विवेकी लोग सगुण उपासना का परिच्याग नहीं, नहीं करते हैं और कुछ लोग सोचते मंत्र जप करने के लिए नियम और शान करना पड़ेगा उससे तो अच्छा है कृषि आदि में प्रभुत्व तो होते कृषि वाणिज्य आदि करने के लिए कोई मंत्र जप करने के जैसे स्नान करना नियम ऐसे मिले मानकर मूढ़ तरह नाम तत्व तर प्रभु किसी आदि में प्रवृत्ति होती है तो मंत्र अनुसार करने वाले मंत्र अनुसार छोड़ते थे और नियम करके करते है और उसकी अपेक्षा भी मंत्र आदि की अपेक्षा सगुणोपासना करने वाले करते है ठीक है इस प्रकार जो समेत है निर्गुणोपासना भी करते है कोई नहीं करता है वो देखोगे आप यहाँ सामने मंदिर जाकर देखोगे और मंदिर जाने वाले तो मंदिर में जो पूजा करने वाले जाते हैं और निर्गुणोपासना नहीं करते निर्गुण उपासना करने वाले होते हैं वेदांत विचार करने में निर्गुण उपासना करने वाले भी हे ये नहीं कि नहीं करतेसारिक फल सुनाम जो सांसारिक फल चाहते है वो निर्गुणोपासना नहीं करेंगे सगुणोपासना करते सांसारिक फल प्राप्ति के लिए सिद्धि प्राप्त करने के सांसारिक फल प्राप्त करने के लिए बहुत सगुण उपासना करते हैं और जो निर्गुण उपासना करेंगे उनको कुछ नए मुख्य चाहिए निर्गुणोपासना करेंगे मुमुक्षु करें करें? करें! निर्गुणोपासना अनुष्ठान अभा देती जो संसारी फल चाहेंगे वो निर्गुण उपासना नहीं करे न मुमुक्ष भी निर्गुणोपासना त्यजते मुमुक्ष लोग निर्गुण उपासना का त्याग कर देते हैं जो वेदांत विचार करते है तो है जो नहीं कर पाते निर्गुण उपासना करते है और ज्यादातर तो निर्गुण उपासना करते हैं वेदांत विचार कम कर पाते हैं। बहुत लोग कहते वेदांत विचार क्या करना अंत में तो भजन करना से भजन करो और रटते रहते है सोहम हम सिंह ब्रह्म शिव होम ऐसे कुछ रटते रहते हैं। ऐसे करके निर्गुण उपासना का यदि वस्तु थे चिंतन करते तो निर्गुण उपासना कहा जाएगा वो श्रेष्ठ साधन नहीं, तो नहीं, नहीं है वेदांत सव्रमन दीदे आसन क्या क्या ये श्रेष्ठ है हाँ श्रवण की अपेक्षा मनन अच्छा है मनन से निधि आसन अच्छा है किन्तु कोई के श्रवण में नहीं कहेंगे मनन नहीं करेगा सीधा निधि करेंगे चल नहीं।, नहीं हो जाएगा नहीं। नहीं। और नहीं। वो निधि नहीं है वो निर्गुण उपासना होगा इसलिए निर्गुणोपासना करने वाले <coughs> होते हैं विचार करने वाले कर्म ही होते हैं विचार बुद्धि के स्तर पर होता है और निर्गुणोपासन उपासना मन के स्तर पर होता है मन के स्थान पर होता है तो ध्यान है अभी आगे स्पष्ट करेंगे पुरुष तंत्र है और जो विचार है प्रमाण तंत्र प्रमाण को कर विचार करना है तो भी निर्गुण उपासना करते है सगुण उपासना करने वाले अधिक हो उससे अधिक है मंत्र जप करने वाले वर्ष करने के लिए उससे अधिक है कुछ वाणिज्य करने वाले ये तो होते है चिंता निर्गुण उपासना मुख भी न त्याग देते लोग उसका त्याग नहीं करते हैं एवं प्रासंगिकसमाप्य प्रकृतम अनुसरती प्रसंग छाया निर्गुणोपासना के लिए परिसमाप्त करेंगे अनुसरण करते प्रकृत तिषंत मूढ़ा प्रकृता प्रकृता निर्गुणोपास्ति विद्ये क्या सर्वशाखास्थ गुणानोपसंह मूढ़ा ठंतु मूढ़पुराण दो कृषि वाणिज्य मंत्र जप आदि करते रहे प्रकृत निर्गुणोपा दिग्ह निपास्थि का प्रकरण चल रहा है अभी कहते हैं सर्व शाखा स्थान गुणान अतर एक ही उपासना होने पर सब शाखा में कहा जाने वाले जो गुणों को एक साथ मिलन करके ही चिंतन करें ये ब्रह्म सूत्र में विचार आया जितने शाखा में अलग अलग स्थान पर कहने पर भी एक ही प्रकार उपासना है तो जहाँ जो जो, जो गुण कहे सबको मिला करके चिंतन करें, चिंतन करें। टीका में सर्व वेदांत प्रत्यम चौदन आदि अभिशेषाद्रह्म सूत्र है सर्व वेदांत प्रत्यम सब वेदांत में एक प्रकार प्रत्यय होगा एक प्रकार चिंतन होगा चौदन है विधि आदि से फल आदि अभिशेष समान से उपास्य समान से एक प्रकार उपासना है तो सब मिला करके एक प्रकार चिंतन करना है इतने न ब्रह्म सूत्र में विचार किया गया निर्गुणोपासना से एकत्वात एक ही है निर्गुणोपासनासु शाखा सुतान उपास्य गुणान एकत्र उपासना कर्तव्य अलग अलग शाखा में विभिन्न शाखा में बहुत प्रकार उपास्य गुण कहे गयी जो चिंतन करने योग्य गुण उन सब के इकट्ठी मिलाकर करके उपासना करना चाहिए क्योंकि एक ही उपासना है निर्गुण उपासना विद्य क्या सर्वशाखा स्थान गुणान अत्र उपसन करे उपास्य के गुण दो प्रकार होते हैं गुणा द्वि प्रकार विधेया निषेध्या कुछ गुणों का विधान करना कुछ गुण का निषेध करना तर आनंदो ब्रह्म ये वाक्य है कई में विज्ञानम आनंद ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य निरंजन विभु अद्व आनंद ये विधेय गुण तेजा उपसंहार सब मिलाकर सत्य शुद्ध आनंद परमात्मा आनंद ब्रह्म सब गुण को मिलाकर के उपासना करे ये ब्रह्म सूत्र माया आनंद प्रधान से आनंदादि जो गुण कह प्रधान ब्रह्म का ही उपासना करे मिला कर इस गुण को मिलाकर गये इसे अधिक कारण में अभी तो कहा गया है में आनंदादय यदे गुण संघ से संहृति आनंदादय आनंदादय सूत्रे सूत्रे व्यास नर्णिता आनंदा विधेय से गुण संग से सांस्कृति का मेलन जितने विधेय गुण समुदाय आनंद गुण को इकट्ठे मिल कर, मिला करके चिंतन करना चाहिए ये व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र में व्यापक को कहा सूत्र में आनंदादय प्रधान से ये ब्रह्म सूत्र है सूत्रे बनिता होना विधेयक गुणों का मिलन करके उपासना करने के लिए कहा गया अनषेज गुण के लिए अलग से क्या ये चलूल अनादृश्यम अग्राह्यम अशब्दमस्प्ययद निषेध्युण त्रुतास्ते अक्षरधियाम तदाभ्यापो तदिकने अहित न दीर्घ नहीं है ऐसा करके द्रव्य का धर्म होता है परिमाण सबका निषेध कर दिया यद तर ज्ञानेन्द्र के द्वारा ग्रहण नहीं होते अग्राह्यम कर्मेन्द्र का विषय नहीं शब्द रही तो स्पर्श रही रूप रही तो अव्यय अविनाशी है मुंडेद गुणा सब गुणों का निषेध कर दिया विभिन्न स्थान में इसे कह गई उपसहार मिलाना एक ये भी ब्रह्म सूत्र में कहा गया ये सूत्र दे दिया अक्षर ध्यान अवरोध सामान्य उपासना में निर्गुण अक्षर ब्रह्म की उपासना ने तो अवरोध निषेध गुण का अवरोध उपसहार मिलाना, मिलाना एकति जितने निर्गुण उपासना अलग अलग स्थान में कहे गयी सबके अक्षरभ्याम गुण उपासना उनका निषेध गुणों का मिलन होगा सामान्य तदभाभ्या क्या है सामान्यत तदभाच सामान्य क्या प्रतिषेध सामान्या सामान्य का, है प्रतिषेध स्थूल स्थूल अनु का प्रतिषेध क्या क्या रूप रस का प्रतिषेध क्या सामान्य प्रतिषेध सामान्या और सामान्य क्या तदभाव क्या है अक्षर से तदभाव प्रत्यभिज्ञान अक्षर ही उपास्य सर्वत्र सामान्य है सर्वत्र प्रतिशत सामान्य है और उपास्य अक्षर सर्वत्र उपास्य तो सब शाखा में औप कर्म में आया उस प्रकार उसमें जैसे इकट्ठी करके मिलन कर करते इसी प्रकार सामान्य और विशेष सा अक्षर का ग्रहण होने से तदमये कहा गया सर्वत्र निर्गुण उपासनाषे गुणों को मिला करके करे इस अधिकरण में भी व्यास जी ने कहा स्थूलादे निषेधे गुण संघ से संहृति तथा व्यासन सूत्रेस्त मुक्ताक्षरधीया निष्ध से गुण संख्या से संति जो निषेध गुण समुदाय है अस्तुलम अनुचार्य निषेध है उनका संस्तियों में तो संहारा मिले न तथा जिस प्रकार सगुण में कहा गया है निषेध के लिए भी ज्यासे न अश्विन सूत्रे कहा गया है कुत्ता अश्विन सूत्र कौन सूत्र है अक्षर ध्यान तो अवरोध साम इस सूत्र में कहा गया है न निर्गुण ब्रह्म विद्या गुणोपसह व्युज्यते निर्गुण ब्रह्म विद्या में तो गुणों का उपसार ठीक नहीं है क्योंकि निर्गुण है और फिर गुणों का उपसार गुण कहाँ भी से निर्गुण में निर्गुण विद्या कैसे होगी गुणों का मिलाएंगे सूत्र कारण एवं अभी तारभिधे मनुसार सूत्रकार व्यास जी ने जो कहा है उसको ही हम कहते है मिला करके वहाँ क्या विधेयक गुणों का उपसार यहाँ निषेध का उपसार निषेध मिलाएंगे तो सगुन हो जाएगा नहीं, नहीं। और तो निषेध मिलाना विधेयक नहीं इसलिए न स्नान पतितम चौद्यम उचितम हमारे प्रति आक्षेप नहीं करना प्रश्न हम तो व्यास जी ने जो कहा उसको ही हम कहते हैं इत्यासी चांदी कहते हैं नैगुण ब्रह्म विद्यायां विद्या ही न युज्यतेुपा लंभ व्यास प्रत्ये मत मद्याण विद्यायां निर्गुण ब्रह्मतत्व तो तो की उपासना में गुण संस्कृति नयुज गुणों का मिलना तो ठीक नहीं निर्गुण ब्रह्म की उपासना उसमें फिर गुणों को मिलाकर उपासना कैसे करेंगे तो दस तो हो जाएगा ये तो उपालम दो सारोप व्यासम प्रति वो व्यास जी के प्रति दोषो दो न तुम अहम प्रति हमारे प्रति नहीं हम तो व्यास जी ने जो कहा उसको ही कहा सही अर्थात मुख्य साक्षर्य क्या है वहाँ तो विधेयक गुणों का इकट्ठिक न यहाँ निषेध गुणों को कहेंगे तो गुणों का ब्रह्म में यहाँ विधान गुणों को ले करके चिंतन किया जाएगा hmm. तो ना उसका अभाव ये नहीं है ये नहीं है तो ब्रह्म में सगुणोत्एगा गुणों का निषेध करना वहाँ कहीं स्थूल अनु का निषेध किया गया कहीं रूप और शादी को निषेध किया गया तो सबको मिलाकर चिंता न करेगी कितने निषेध होने पर सगुणोत् आ जाएगा hmm. का का का का कर तो आ जाएगा निषेध बुद्धि सुख दुख जितने को निषेध करते जाओ निषेध करने पर सगुण आ जाएगा नहीं सतम अपनी अंधाना न पसे कितने अंध होने पर देखेंगे <laughs> अंध कितने मिल जाएंगे तो दिखेगा उनको दिखेगा <laughs> इसी प्रकार निषेध होने पर सगुण नहीं होगा ऐसे कोई विद्वान धन अभाव था राजा के पास लिखा पत्र आपके पास जितने हमारे पास इतने ही सम्पति है जो जो संपत्ति आपके पास आपके दो पदार्थ होते हैं आपको मालूम तर्क संग्रह में एक भाव और एक अभाव आपके पास जितने सम्पत्ति है का अभाव हमारे पास है यदि आपके <laughs> आ, आपके पास हमारे पास संपत्ति नहीं उनसे हम गरीबे है तो हमारे पास जिन जिनका अभाव है वो अभाव आपके पास है क्या हमारे पास के पास प्रासाद है हमारे पास आदि अभाव है आपके पास आपके बहुत गो हिरण्य आदि है हमारे हिरण्य का अभाव है यदि आपके पास जो संपत्ति सम्पत्ति हमारे नहीं उनसे हम गरीब है तो हमारे पास जो संपत्ति अभाव रूप पदार्थ है वो पदार्थ आपके पास है क्या तो आप ही गरीब हो आपके पास भाव पदार्थ हमारे पास अभाव पदार्थ है तो भाव पदार्थ नहीं उनसे गरीब तो अभाव तो नहीं तो आप गरीब हो जाएगा इसलिए बराबर है विद्वान का पुरस्कार मेरा Oh <coughs>